देवी भागवत सातवा स्कंध सिद्धपीठ और वहां विराजने वाली शक्तियों की नावावली व्यास जी बोले राजन इसके उपरांत जो कुछ हुआ उसे पूर्ण रूप से कहने में मैं असमर्थ हूँ भगवान शंकर की गोपाग्नि ने त्रिलोकी में प्रलय मचा दिया जब वीरभद्र प्रकट हो भद्रकाली को साथ लेकर तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो गए तब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली दक्ष को मार दिया गया था और उनका यज्ञ सब प्रकार से नष्ट हो गया था तब करुणा के सागर भगवान शिव ने देवताओं को अभय प्रदान किया साथ ही बकरे का सिर जोड़कर दक्ष के जीवित होने की भी व्यवस्था कर दी तत्पश्चात में महात्मा महेश्वर अत्यंत उदास होकर यज्ञ स्थल में गए उन्होंने देखा सती का चिन्मय शरीर अग्नि में जल रहा था वा सती उस शब्द को बार बार दोहराते हुए शिव ने उस शरीर को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और पागल जैसे होकर वे देश देश में भटकने लगे तब ब्रह्मा आदि देवताओं का मन अत्यंत चिंता से व्याप्त हो गया उस समय भगवान विष्णु ने तुरंत धनुष उठाया और जिस जिस स्थान पर भगवती सती के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ अन्वेषण करके उन अंगों को काट डाला तदनंतर जहाँ कहीं भी शरीर के टुकड़े थे वहीं शंकर की अनेक मूर्तियाँ प्रकट हो गई शिव ने देवताओं से कहा जो इन स्थानों पर उत्तम भक्ति के साथ भगवती शिवा की उपासना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा क्योंकि जहाँ सती के अपने अंग हैं, वहाँ जगदम्बा निरंतर वास करेंगी इन स्थानों में रहकर जो मनुष्य पुरस्त करेंगे उनके मंत्र सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं है ये स्थान माया बीज मंत्र जब के लिए विशेष उपयोगी है राजेंद्र इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने सती के वीर से अधीर हो उन उन स्थानों में जप ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत किया जन्मेजा ने पूछा अनग वे सिद्धपीठ स्थान कौन कौन से हैं कितने हैं और उनके क्या नाम हैं? मुझे बताने की कृपा कीजिए दया महामुने उन स्थानों पर विराजने वाली देवियों के नाम भी कृपया बता दे जिससे मैं कितार्थ हो सकूँ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 रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है नैविशारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता गंधमादन पर्वत पर कामुखी मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकामा प्रदूष प्रपूर्णी कहते हैं गोमंत पर गोमती तथा मंद्राचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात है चैत्र में देवी को मधोदक अस्तिनापुर में जयंती कान्यकुब्ज में गौरी तथा मल्याचल पर रंभा कहा जाता है एकाम्रपीठ पर वे कीर्तिमती कहलाती हैं। है विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहता नाम से विख्यात हुई केदारपीठ में सन्मार्गदायनी हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्र कर्णिका ये नाम देवी के हुए स्थानेश्वरी पीठ में भवानी बिल्लक पीठ में बिल्ल पत्रिका श्री शैल माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि हुई वराह पीठ में जया कमलाल पीठ में कमला रुद्रकोट में रुद्राली तथा कालंजल में ये काली कहलाती हैं इन्हें सालग्राम पीठ में महादेवी शिवलिंग में जलप्रिया महालिंग में कपिला माकोट में मुकटेश्वरी मायापुरी में कुमारी संतान पीठ में ललितांबिका गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है